कृष्ण भवनामृत प्रबोधु इसका नाम बदल गया है कृष्ण भवन में पहला कदम साधक के लिए मार्गदर्शिका इसके ऊपर हम शुरू करेंगे चर्चा करना ज्ञान शला कक्षुन्मीर तस्म श्री नम श्रीचैतन्यमनोभ स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप मह्यम ददावदाक वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून श्री वैष्णामी श्री साग्र जात सन रघुनाथ अन्व तम सजीव साइतम सवधूत परीजन सहित कृष्णचैतन्यम श्री राधा कृष्ण पादान सन ललिता श्री विशाखान्विता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे खुष्ना करिश्ना करिश्ना करिश्ना हरे खुष्ना हरे कृष्ण ये पुस्तक कृष्ण भावनामृत शुरू करने वालों के लिए है प्रथम कदम प्रकार से इसका नाम दिया गया है और यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो काफी कदम आगे बढ़ा चुके हैं इसलिए इसके ऊपर क्यों चर्चा होनी चाहिए इस विषय में संशय हो सकता है तो इसका उत्तर है कि हमेशा हमारा जो आधार है फाउंडेशन जो न्यू है वो पक्की रखनी चाहिए बिल्डिंग बन जाने के बाद भी न्यू को संभाल के रखना चाहिए न्यू सबसे पहले डलती है किसी भी इमारत की लेकिन इमारत बन जाने के बाद भी न्यू उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वो पहले थी इसलिए यदि न्यू में गड़बड़ हो गई तो इमारत गिर सकती है जैसे हम बड़े पेड़ आसपास नहीं लगाते इमारत के यदि बड़े पेड़ जिसकी जड़ें बहुत फैलती हैं तो वो नींव को खराब कर सकती है और पानी से बचा के रखते हैं नींब को उसके लिए अलग अलग वस्तुएं करते हैं तो सरस जैसे नींव की रक्षा हमेशा करते हैं इमारत के लिए उसी प्रकार से हमारे कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए कृष्ण भावनामृत का जो हमारा आधार है उसकी रक्षा हमेशा होनी चाहिए उसको समय समय पर टटोलते रहना कि इसमें कहीं दरार तो नहीं आ गई अन्य कृष्ण भवन अमृत ढह सकती तो इसलिए हम बार बार इसके ऊपर हमें सोचना भी चाहिए और चर्चा भी करनी चाहिए इस विषय के ऊपर समय समय पर जिससे हम अपने आप को याद दिला सके और जांच सके कि गलत दिशा में तो नहीं है और यहाँ पे ये सब बातें जो भी इस पुस्तक में आएगी मैं भी कोई इन सबको पालन करता हूँ ऐसा नहीं है किंतु ये जो सेमिनार हम करने जा रहे हैं ये जो क्या बोलेंगे सेमिनार करेंगे सत्र जो करने हम जा रहे हैं तो उसमें मैं वक्ता की तरह होते हुए में प्रधान कार्य है मैं स्वयं भी इससे लाभान्वित हूँ ताकि इसको बोल करके कम से कम मुझे तो लाभ होगा बाकी सबको होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं तो ये ज्ञान ऐसा है कि बोलने वक्ता का लाभ हो जाता है कम से कम तो इसलिए उस उद्देश्य से मैं यहाँ पे इसको पढ़ने का प्रयास करूंगा जो जो कुछ अनुभव में प्राप्त है उसके ऊपर विवेचन भी हम करेंगे ये पूरी पुस्तक हम पढ़ेंगे सत्रों, में 112 पन्ने, है। है। पन्ने। छोटे बुक पुस्तक है, तो आगे बढ़ते हुए ये पुस्तक परम पूजिया भक्ति महाराज द्वारा जो हमारे गुरु महाराज उनके द्वारा लिखी गई है और ये इसको के लिए एक आधारभूत पुस्तक है जो बीबीटी के द्वारा छपती है आधारभूत मार्गदर्शिका है तो प्रस्तावना से शुरू करते हैं इंग्लिश में जिसको प्रिफेर करते हैं मैं पढ़ता जाऊंगा और बीच बीच में जहां पे लगता है वहां पे कुछ विषय हम चर्चा कर सकते हैं तो ध्यान से सुनिए मैं पढ़ू तब सो जाइए क्योंकि वहीं वास्तविक वस्तु है उसके बाद की वस्तुओं से थोड़ा विवेचन के प्रस्तावना मनुष्य योनि मनमोजी विवेकहीन जीवन जीने के लिए नहीं है बल्कि भगवान को जानने के लिए ये मनुष्य जीवन का भगवान कौन है श्री कृष्ण भगवान है तथा तो उन्हें भक्तिमय सेवा द्वारा जाना जा सकता है। तो जीवन भगवान को जानने के लिए है भगवान श्री कृष्ण है और उन्हें भक्तिमय सेवा के द्वारा जाना जा सकता है इस कलह एवं कपट के वर्तमान युग कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वाधिक प्रमाणिक भक्ति का मार्ग सिखाया है आज के युग के लिए जो प्रामाणिक भक्ति का मार्ग है उसको चैतन्य महाप्रुष सि चैतन्य महाप्रुष स्वयं श्री कृष्ण है जो एक भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं उन्होंने सिखाया कि आत्म साक्षात्कार का सरलतम उपाय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे अरे रामा हरे रामा, राम राम हरे ध्यान से सुनिएगा एक पन्ने में पूरी हमारी फिलोसॉफी बता दी है जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी यह कीर्तन केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे संसार में फैल गया है चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कृपा मूर्ति शीला ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी प्रभुपाद को शक्ति प्रदान की ताकि वे इस संकीर्तन आंदोलन को विश्व भर में लोकप्रिय बना सके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुरूप शीला प्रभुपाद ने सन उन्नीस में न्यूयॉर्क अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भवन अमृत संघापना की, की। शिला ने 1977 में इस संसार से महाप्रयाण किया किंतु उनके द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन का निरंतर विस्तार हो रहा है। वो अलग अलग हिंदी में अलग-अलग रहेगा। अलग-अलग थोड़ा -अलग समय पे जो छपा है ना उसमें थोड़ा भेद है थोड़ा भेद है अलग अलग छपाई में मैंने बीबीटी है सब बीबीटी है अलग अलग समय छापती है ना तो उसमें करती रही पूरी तो तो की थी तो उसमें शुरुआत में अलग अलग भेद हो रहा था उनकी पुस्तक ऐसा चयन किया तीनों का सेम हो तो गया मनुष्य जीवन का देह है भगवान को जानना दूसरा कुछ भी नहीं भगवान कृष्ण है उनको जानना भक्ति के द्वारा ही संभव है और कलयुग के युग कलयुग में भक्ति का जो व्यावहारिक तरीका वो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया और चैतन्य महाप्रभु ने इसको पूरे विश्व में फैलाने के लिए इच्छा की और उन्होंने फिर प्रभुपाद को भेजा और प्रभुपाद ने इसको उनकी स्थापना करके पूरे विश्व में इसको फैलाया ये यहाँ तक बता दिया प्रतिदिन अधिक से अधिक लोग कृष्ण भवन अमृत में रुचि ले रहे हैं अभी इसका परिणाम शिला प्रभुपात की पुस्तकों को पढ़ने तथा स्कोन के सदस्यों का संग करने से बहुत लोग कृष्ण भवन अमृत को अपने जीवन में अपनाने के प्रति आकर्षित हो रहे हैं अभी हो रहे हैं बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं इसको अपनाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं उत्सुक हो रहे हैं अपने जीवन में अपनाने के लिए कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करना सरल है परंतु इसकी विधि जानने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कई लोग कृष्ण भावनामृत को अपना अपनाना चाहते हैं, किन्तु वे कई कारणों से कारणों के चलते जैसे इकोन के केंद्रों से दूर निवास करना आदि इसका ठीक से नहीं पालन कर पाते क्योंकि उन्हें पर्याप्त व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं मिल पाता महत्वपूर्ण वस्तु है चैतन्य महाप्रु ने इस प्रकार से इसको बनाया कि सब लोग इसको अपना सकते हैं और लोग सुनते हैं और अपनाना भी चाहते हैं किंतु इसको अपनाने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता है और वो व्यक्तिगत मार्गदर्शन ज्यादातर लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है उसके कारण वो इसको सही से अपना नहीं पाते हैं अलग अलग कारणों से है मंदिर से दूर रह गए के संग में नहीं है इत्यादि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे उनको नियमित भक्तों का संग नहीं मिलने के कारण मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो अपना नहीं सकते हैं तो इसके ऊपर हम थोड़ा विचार कर सकते हैं इस विषय के ऊपर इसमें अः ये बहुत ही क्या बोलते हैं दुर्लभ है ऐसे नियमित मार्गदर्शन प्राप्त करना कृष्ण भवन में पर्सनल पर्सनल मतलब व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना हमेशा वो बहुत ही दुर्लभ है कृष्ण भवन में कम से कम आज के समाज में तो हम यहाँ पे देखें तो नंदग्राम हमारा जो प्रकल्प है यहाँ पे जो हम सब रहते हैं तो ये सुलभ हो चुका है यहाँ पे हम नित्य रूप से भक्तों के संग में रहते हैं तो मार्गदर्शन के अंदर ही रहते हैं हमेशा मार्गदर्शन एवं भक्त ये भी देखते हैं कि आप पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये सब चीजें भी दिख जाती हैं बचना कठिन हो जाता है तो वो जो दुर्लभ वस्तु है वो यहाँ पे यदि कोई आ जाता है तो उसके लिए स्वतः सुलभ हो जाती है तो ये एक चीज को हम गाठ बांध करके रख लेना अच्छा है जीवन में कि ये एक दुर्लभ अवसर जो है हमको प्राप्त हो गया है किसी भी परिस्थिति के कारण अभी वो प्राप्त हो गया है किसी का यहाँ पे जन्म हुआ वो इसलिए प्राप्त हो गया तो किसी के पति यहाँ पे आ गए इसलिए आना पड़ा किसी की पत्नी यहाँ पे आ गई तो पति को आना पड़ा जो भी कारण है तो पति पत्नी आ गए तो माता पिता को आना पड़ा या तो माता पिता आ गए तो बच्चों को आना पड़ा जो भी कारण से आ गए तो उनको वो अवसर प्राप्त हो गया कि वो नियमित नजर के अंदर है भक्तों की मार्गदर्शन में नहीं चाहे तो भी देते है मार्गदर्शन कभी तो इतना हो जाता है कि सहन नहीं कर पाते इतना दुर्लभ है सुलभ होने पर सहन भी नहीं होता है गौरी तो ये प्राप्त हो चुका है तो इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्राप्त है इसके कारण हमारी भक्ति में प्रगति बहुत गति से हो सकती है तो यहाँ पे व्यवस्था उपलब्ध है उसको प्राप्त करने की आ, तो अभी ये व्यक्ति के हाथ में है कि उसका कितना फायदा उठाता है गाय तो है और दूध भी दे लेकिन हम कितना दोहते हैं उसके ऊपर निर्भर रहेगा कि हम कितना दूध ले पाते हैं गाय तो है सूर्य भी अनंत दूध देती है हम कितना दो पाते हैं उस प्रकार से यहाँ से यहाँ पे भक्तों के संग का पूरी व्यवस्था हो चुकी है महाराज के मार्ग गुरु महाराज के मार्ग निर्देशन में वरिष्ठ भक्तों के मार्ग निर्देशन में किसी भी प्रकार की प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है इत्यादि सब आरती इत्यादि आगे आएगा तो उसकी व्यवस्था है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको गवाह नहीं दें इस मौके को जितना हो सके दोहन कर लो जब तक शरीर में जान है तब तक के दोहन कर ले ये बात यदि गांठ बांध करके रख लेते हैं तो हम इसका वास्तविक फायदा बहुत उठा पाएंगे अच्छे अच्छा फायदा उठा पाएंगे जब तक है जब तक जान है शरीर में तब तक इसका फायदा उठ जाएगा यह पुस्तक विशेष रूप से ऐसे ही लोगों के लिए लिखी गई है ऐसे ही लोगों के लिए लिखी गई इस पुस्तक में हरिनाम जब घर में पूजन अर्चन करना तिलक लगाना त्योहार मनाना इत्यादि के बारे में व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया है पुस्तक की अधिकतर सामग्री सभी भक्तों के लिए है परंतु कुछ विषय विशे विशेष रूप से मंदिर से बाहर निवास करने वाले भक्तों के लिए। यह पुस्तक व्यक्तिगत देखरेख का विकल्प नहीं है जो नया भक्तों को आध्यात्मिक स्तर पर लाने के लिए नितान्त आवश्यक है शिल प्रोपा लिखते हैं जो व्यक्ति एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण नहीं लेता उसके लिए भगवान कृष्ण को समझने का श्री गणेश करना भी असंभव अतः प्रशिक्षण कीर्तन करने आदि की पद्धति को जो इस पुस्तक में दी गई है केवल अनुभवी भक्तों को देखकर ही भली भांति सीखी जा सकती है इस पुस्तक के निर्देश एवं शिक्षाएं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त होने वाली वैष्णव परंपरा की आचार पद्धति पर आधारित है जो कि हरि भक्ति विलास, रथामृत सिंधु एवं श्री उपदेश जैसी प्रामाणिक पुस्तकों में बताई गई है तो इसका आधार अभी ये जो सब शिक्षा है इसका आधार प्रामाणिक ग्रंथ है शास्त्र है जो हमको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से प्राप्त है विशेष रूप से षट गोस्वामी के जो ग्रंथ है जिनको चैतन्य महाप्रभु ने कारोबार सोपा था कि मेरी मेरा जो मनोभीष्ट है मन की जो इच्छा है उसको इस भूतल पर आप स्थापित करो शास्त्रों के आधार पे तो ये आदेश था चेतन महाप्रु का जिसको पूरा करने के लिए वो आदेश को पूरा करने के लिए उन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना की जिसमें सारी भक्ति विलास भक्ति रसाम सब ग्रंथ है तो उन ग्रंथों के ऊपर आधारित है ये पुस्तक इस पुस्तक में दिए गए निर्देश विशेष रूप से कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ल, एसी भक्तिवेदन स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है पूर्वोवर्ती आचार्यों तथा ग्रंथों की शिक्षाओं का अतिक्रमण किए बिना शिल प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत किया जो आधुनिक मानव समाज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है तो शास्त्राव्य साधुवाग्या अभी गुरु शिल प्रभुपाद उन्होंने जो शिक्षाएं बताई उसके ऊपर विशेष रूप से पुस्तक वैष्णव आचरण के मूलभूत सिद्धांतों के मार्गदर्शन के साथ साथ कृष्ण भवन में प्रवेश करने वाले नए लोगों के लिए कुछ उपयोगी जानकारियां भी इस पुस्तक में सम्मिलित की गई किंतु कृष्ण भवन के सिद्धांत पर विस्तृत विचार विमर्श नहीं किया गया है क्यूँकी शिल ने अपनी पुस्तकों में यह विस्तृत रूप से समझाया गया है फिलोसॉफी चर्चा नहीं हुई है इसमें क्योंकि वो प्रभुपाद की पुस्तक में बोलते इसलिए सबको प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो कृष्ण भवन अमृत का सिद्धांत अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं इस पुस्तक में दिए गए विषयों में श्रद्धा बढ़ाने के लिए पाठकों से प्रार्थना है कि वे शिल की पुस्तकों का प्रतिदिन नियम पूर्वक अध्ययन करे शुरू में कृष्ण भवन के नियम कानून बोझ की तरह लगेंगे किंतु नए भक्तों को हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं है हम ऐसा नहीं सोचते कि हर एक व्यक्ति कृष्ण भवन के सभी नियमों को एक साथ ही अपने जीवन में उतार लेगा यह धीरे धीरे होगा जब आगे बढ़ने का इच्छुक भक्त एक स्तर पर आराम व विश्वास से स्थिर हो जाए तो उसे अगले स्तर पर जाने का प्रयास करना चाहिए कृष्ण भवन अमृत आत्मा को आनंद प्रदान करती है इसीलिए इसे गंभीरता से लेने वाला भक्त स्वाभाविक रूप से उत्साहपूर्वक और गहराई में जाने जाने व प्रगति करने का प्रयास करेगा की महत्वपूर्ण बात है ये जो अनुच्छेद है इसमें तो इसमें यहाँ पे बताया है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम करके धीरे धीरे सब अलग अलग जो नियम है उसको जीवन में उतारना है एक तरह से ऐसा दिखता है कि ये हमको धीरे धीरे जाने को बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि आप फटाफट सब कुछ कर लो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ कर लो नहीं धीरे धीरे आगे जाओ ये बोलना है ऐसा लगता है वाक्य से किंतु इसका अर्थ है इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि फटाफट कर सकते हो तो धीरे धीरे करो क्योंकि उद्देश्य तो वही है ना यदि आप पहले दिन ही सब का पहले दिन ही यदि आप सोलह माला कर सकते तो क्यों एक करे फिर चार फिर सोलह वो इसका उद्देश्य नहीं है अनुच्छेद का अभी तो उद्देश्य ये बताना है कि धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए यहाँ पे बदलाव महत्वपूर्ण तो है जीवन को बदलने के लिए सही दिशा में जीवन को बदलने के लिए मोल्ड करने के लिए तैयार होना चाहिए और जरूरी नहीं है यदि कि वो एक साथ ही आप सब कुछ कर दो हो सकता है कि एक साथ नहीं हो तो ही नहीं होना चाहिए उसको जीवन में पालन करते एक इसके लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है उत्साह धैर्या निश्चयात्म प्रवर्तनात् दृढ़ निश्चय आवश्यक है इसके लिए क्योंकि तो पहले दिन हमारे पास लिस्ट तो आ जाएगी सभी चीज़ों की लेकिन लिस्ट के बाद वो लिस्ट पूरा पालन कर नहीं पाएंगे हम तो क्या करेंगे हम या तो लिस्ट को फ्लश कर देंगे अभी यहाँ पे तो फ्लश टॉयलेट भी नहीं है तो उसको जला देंगे चूल्हे में दूध दूध को दूध बनाने में या स्टार्टर की तरह उपयोग कर लेंगे लिस्ट को नहीं वो लिस्ट को हमेशा रखना है साथ में वो लिस्ट कागज में ही नहीं अपने हृदय में लगा हृदय में उस लिस्ट को लगा करके शनि शनई धीरे धीरे एक एक एक-एक पॉइंट को पिक करते जाना है इस बार अभी अभी मैं यहाँ पे हूं और ये नया वाला है इसको लेता हूँ आज इसको लिया अभी इसमें प्रयास करते हैं इसमें संघर्ष करते हैं आगे बढ़ने के लिए कई बार फेल भी होते हैं कई बार पालन भी कर पाते हैं धीरे धीरे उसमें स्थिरता आती है स्थिरता से उसको पालन कर रहे हैं और जब स्थिरता से अच्छी तरह से पालन करने लगे जीवन का भाग बन गया अभी लिस्ट वापस निकाली अभी ये वाला पॉइंट है अभी इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसा करके एक एक एक एक एक करके सभी पॉइंट को सभी जो मुद्दे है उसमें सभी जो विषय है उसको जीवन में उतारना और इस तरह से जीवन परिवर्तन करने के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक रहे जो दृढ़ निश्चय नहीं है उसके लिए ये बोझ लगेगा वो लोग सहजिया प्रकार की भक्ति को आकर्षित कर ये सब इतना क्या नियम आग्रह करो अपने तो करो ना बस भक्ति जैसे इच्छा है पिज्जा पास्ता सब कुछ भगवान को अर्पण करो वो तो बोलते रहते लोग पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता लेकिन ठीक है ना अपने नरक होते हुए जाएंगे ऐसा करके अलग अलग विचार से शिथिलता जो बरतते हैं तो उनकी धीरे धीरे प्रगति संभव नहीं हो पाती है वो अटक के रह जाते हैं ये समस्या तो इसलिए वो निश्चय होना बहुत आवश्यक है और इस निश्चय का शत्रु है अहंकार मान की इच्छा ये इस निश्चय के शत्रु है क्या होता है कि सब लोग टॉप मोस्ट भक्त बनना चाहते हैं जब सिटी में थे या भक्ति में नहीं थे तब जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें टॉप मोस्ट बनना चाहते है युकि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सबसे आगे होना चाहते हैं, सबसे ज्यादा पैसा सबसे बड़ी उनका और ये एक प्रकार की प्रतिष्ठा की जो आशा है ये प्रतिष्ठा की आशा सूक्ष्म भी होती है स्थूल भी होती है कि सब लोग मुझे इस प्रकार से देखने चाहिए इवन अपने आप को वो स्वयं भी एक होता है प्रेस्टिक दूसरे लोग मुझको कैसे देखते हैं एक होता है सेल्फ प्रेस्टिक मैं खुद अपने आप को कैसे देखता हूँ ये दो प्रकार से प्रतिष्ठा की आशा हमेशा रहती है तो सामान्य रूप से लोग अपनी प्रतिष्ठा छोड़ना नहीं चाहते हैं भक्ति में आते हैं तो भक्ति में सबसे बेस्ट क्या है वो मैं होना चाहूंगा मैं होना चाहूंगा मेरे बच्चों को बनाना चाहूंगा इसके तो उसमें भी वही आशा रही है लेकिन ये आशा जो है ये डुबा के रहती है होता क्या है हम सामान्य रूप से ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं अंदर से कि हम भक्ति में आगे नहीं बाहर से बोल जाए भले दे म्रता भी दिखाते हैं बाहर से किंतु अंदर से हम ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हम भक्ति में आगे नहीं है इसलिए जब ऐसी बातें आती है ये सब पालन करना है, ये सब है तो एक बार सुनी ठीक है दोबारा सुनी पहली बार सुनी तो अच्छा लगता है नहीं नहीं सही बात है बहुत सारे समस्या है हमको आगे बढ़ना है फिर दोबारा सुनी फिर तीसरी बार सुनी उसका थोड़ा प्रयास भी कर लिया थोड़ा बहुत लेकिन उसमें कुछ सफलता मिलती नहीं शुरुआत में सफलता नहीं मिलने वाली उसके लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है और एक साथ सभी कुछ नहीं मिलने वाला है सो पॉइंट है तो एक साथ तो 100 पॉइंट पालन होने वाले नहीं है तो थोड़े समय बाद क्या होता है हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं बोलते हैं हिंदी में फिल्मों में गिर जाते क्या मैं तो इतना गया गुजरा हू तो यहाँ पे एक मोड़ आ जाता है अभी बार बार यदि कोई यहीं बात को दोहराता रहता है प्रवचनों में चर्चाओं में तो हमको बार बार ये अपनी नजर में गिरते लगते हैं हम अपने आप को तो उसके कारण ऐसा होता है कि अभी इसको नहीं सुने मैं तो थोड़ी इतना गिरा हुआ अब तो वो कड़वा लगने लगता है उसके कारण हम उससे दूर भागने लगते हैं उसके कारण प्रगति रुक जाती है हमने क्या क्या वो लिस्ट साइड में रख दी क्योंकि लिस्ट को देख करके अपनी नजर में गिर रहा है तो ये समस्या होगा ये सूक्ष्म रूप से काफी लोगों को ये समस्या तो को। तो से तो होती है ज्यादातर तो तो इस प्रकार के जब सत्र होंगे तो लिस्ट वापस बाहर आएगी भाई तो अभी आपने जला दी तो अभी वापस लिस्ट तो आप तो निकाल गया है इसलिए भी आवश्यक है इस प्रकार के सत्र तो ये जो एक वस्तु है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मोड़ है ऐसा जब हम अपनी नजरों में गिरने लगे वो जो कड़वा लगता है एक्चुअली में वो दैन भाव उत्पन्न कर सकता है यदि हम सही से पुस्तकों का अध्ययन करते हैं ये दैनीय भाव उत्पन्न कर सकता है कि मैं तो इतना गया गुजरा हूं हे भगवान बता अई नंद तनुज किंकरूली सदृशिता ये जो पांचवा शिक्षा है शिक्षा में जो पांचवा श्लोक है ये जो भावना है ये भावना जब करते समय होनी चाहिए ये भावना हमेशा होनी चाहिए नंद तनु भगवान श्री कृष्ण मैं कुछ करके इस विषम भवसागर में गिर गया हूँ और इससे निकलने का उपाय तो मुझे कुछ दिखे नहीं इतना लगा हूँ तो आपके आप मुझे बचाइए और अपने चरण कमलों में एक धूलि का स्थान दे दीजिए कृपया तब स्थित धूलि सतृषम विचल गया ये जो भावना है वो हमेशा होनी चाहिए तो ये जब हम अपनी नजरों में गिरते हैं तो यदि हम सही से उसका उपयोग करते हैं तो हम ये भावना विकसित कर सकते हैं ये भावना विकसित होने पे प्रार्थना की भावना उत्पन्न होगी तब हम प्रार्थना करेंगे, करेंगे सही से और वो प्रार्थना से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब भगवान हमको मदद करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि हम विनम्र इस प्रकार से इसलिए सुनी के ना तरोर तरो सहिष्ठा अमानिना मान देना कीर्तन या सदा इसीलिए यह है कि सदा कब कीर्तन होगा हरि का जब हम अनुभव करेंगे हमें जरूरत है हरि कीर्तन की जब तक हमको अनुभव नहीं है कि हरि कीर्तन की, की जरूरत है तब तक सदा हरि कीर्तन कैसे होगा तो ये इसके लिए मान सम्मान की इच्छा को छोड़ना पड़ेगा विनम्रता उत्पन्न करनी पड़ेगी स्वयं को अपनी नजर में पड़े पड़े पहचानना पड़ेगा उसको पहचानना पड़ेगा स्वयं वास्तविक स्थिति को पहचानना पड़ेगा वो वास्तविक स्थिति यही है कि हम इस महोसागर में गिर चुके हैं और कैसे भगवान की शरण जानकर उसके लिए उनको पुकारना है तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये जो अनुच्छेद में बताया है कि यहाँ पे व्यक्ति को तैयार रहना है लिस्ट को पालन करने के लिए इस पुस्तक में दी गई कृष्ण भवन अमृत की इन सरल क्रियाओं को इस पुस्तक में दी गई कृष्ण भवन अमृत की इन सरल क्रियाओं को अपना कर कोई भी आयु जाति संप्रदाय लिंग या योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से भगवत प्रेम का विकास कर सकता है जन्म मृत्यु के भयानक चक्र से बच सकता है तथा भगवत धाम जा सकता है चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन आज विश्व भर में प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहा है हम पाठकों से कृष्ण भवन को पूरी गंभीरता से लेने के लिए विनम्र निवेदन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुप्त जीवात्माओं जागो तुम कब तक इस पिशाचिनी माया की गोद में सोते रहोगे मैं तुम्हारे भौरव की औषधि लाया हूँ यह औषधि है भगवान के पावन नामों का कीर्तन करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे अब इस हरे कृष्णा महामंत्र के लिए प्रार्थना करो वह इसे स्वीकार करो लाओ तुम्हें मांगो मांगना पड़ेगा लेके आए बिना मांगे नहीं तो मांगना है मांगना पड़ेगा फिर आगे कृष्ण भवन अमृत का अभ्यास क्यों करें हम यह शरीर नहीं वरण जीवात्मा शरीर क्षण भंगुर है परंतु प्रत्येक शरीर में रहने वाली जीवात्मा नित्य है प्रत्येक जीवात्मा का परमात्मा रूपी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के नित्य सक्रिय एवं आनंदमय संबंध है हमारा वास्तविक जीवन इस भौतिक जगत में नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण के साथ है आध्यात्मिक जगत सीधे श्री कृष्ण के अधिपत्य में है वहां श्री कृष्ण अनगिनत प्रेमी सेवकों जो कि पूर्णतः शुद्ध भक्त हैं, उनसे गिरे रहते हैं वे सभी भक्त मुक्त जीव हैं और उनकी एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है वे काम वासना लोग एवं ईर्षा जैसे भौतिक दुर्गुणों से पूर्णतः मुक्त हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु भूमि वृक्ष गृह जल आदि चेतन एवं आनंदमय है वहां दुख ही है केवल आनंद ही आनंद है दुख नहीं है केवल आनंद ही आनंद है वहां का आनंद इस भौतिक जगत के निरस व जूठे हर्ष की तरह नहीं है अपितु कृष्ण से संबंधित सार्थक आध्यात्मिक हर्षोन है कृष्ण अपने भक्तों के साथ विविध प्रकार की अद्भुत नित्य लीलाएं करते हैं वहां का जीवन परम पुरुष श्री कृष्ण के साथ निरंतर गान नृत्य क्रीड़ा तथा प्रीति भोजन के पर्व के समान है उन्मत्तता के कारण श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले जीवों को भौतिक जगत भेज दिया जाता है यह भौतिक जगत एक कारागार की तरह है जहाँ सुधारने के लिए दंड दिया जाता है बद्ध जीवात्माएं यहाँ पर चौरासी लाख योनियों में बार बार जन्म तथा मरण का कष्ट भोगती है भ्रम रूपी माया से प्रभावित होकर तथा मिथ्या अभिमान से पागल होकर बद्ध जीव विष्ठा खाने वाला सुअर के शरीर में रहने पर भी स्वयं को सुखी मानता है इस भौतिक सृष्टि से सर्वोच्च लोक से ले इस, इस भौतिक सृष्टि में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक दुख से दुख के महासागर के समान है भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते कि हम इस भौती जगत में दुख भोगते हैं वे हमें अपने साथ सदा आनंदमय जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक धाम वापस बुलाना चाहते हैं बुला रहे हैं। जो बुद्धिमान है वे श्री कृष्ण के संदेश को सुनते हैं जैसा कि वे भगवत गीता यथारूप में कहते हैं और बारम्बार जन्म मरण की समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं वे अपनी सोई हुई कृष्ण भवन को जागृत करने के लिए प्रेमयी भक्ति सेवा को अंगीकार करते हैं और भगवत धाम वापस चले जाते हैं महत्वपूर्ण तो है इसमें बुद्धिमान बताया है तो बुद्धिमान व्यक्ति इस बहुत जगह से छूटने का प्रयास करता है इसमें ज्यादा बंधने का प्रयास नहीं करता इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दुख है दुखों से बड़ा संसार है इससे छूटने का प्रयास करता है भगवान ने जो मार्ग दिया है जो सरल मार्ग खासकर कलियुग में तो बुद्धिमान व्यक्ति इसको इस मौके को झपट लेता है इसलिए वो बुद्धिमान है ऐसा बुद्धिमान होना दुर्लभ भी रहता है तो अभी हमको ये मिल गया है कुछ भी करके सुलभ हो गया है हम ये स्थिति में है कि इस आंदोलन को समझ सकते और उसको पालन भी कर सकते हैं तो इसलिए हमको गंभीर होना चाहिए इस विषय में भगवदगीता में भगवान कहते हैं कि माम ही पार्थ स्त्रियो वैश्या तथा शुद्रास परामगते हैं कि मेरी शरण लेकर के कोई कितना भी पाप योनि भी क्यों नहीं हो स्त्री हो चाहे शुद्र हो चाहे वैश्य हो चाहे कोई भी पाप योनि हो तो मेरी शरण लेकर के परम गति को वे लोग भी प्राप्त कर सकते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर श्रस्त था अन्यम फिर ब्राह्मणों का का और ऐसे लोगों का जो भक्तों के परिवार में जन्म लिए हैं उनका तो कहना ही क्या भक्त राजर श्रयस्त था तो उनको तो उपलब्ध है सीधा ये अपॉर्चुनिटी ये जो अवसर है वो सीधा उनको उपलब्ध है तो उनको भी भगवान कहते हैं कि इसलिए इस अनिच्य सुख लोक को प्राप्त करके अभी मेरा भजन करो प्राप्त कर लिया है कोई बात नहीं अभी मेरा भजन करो तो उनको भी कहते है भजन करो क्योंकि हो सकता है कि जिनको सुलभ है वो छोड़ दे और जिनको दुर्लभ है वो पकड़ ले तो सुलभ को भी बोलना पड़ता है होता है ना इसलिए भक्तों के परिवार में भी जो जन्म लिए है या किसी भी प्रकार से जिसने जन्म लिया वो भक्त बन गया तो उसके माता पिता भक्त बन गए इस प्रकार से किसी भी प्रकार से ये सुलभ हो गई दुर्लभ वस्तु थी तो उसको प्राप्त करके भी ये सुलभ है तो भजन करो बुद्धिहीनता मत करो मूर्ख मत बनो ऐसा यहाँ पे ये अनुच्छेद में कह रहे हैं इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परम करुणामय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया जो सब लोगों के एक साथ मिलकर भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन पर आधारित है की संकीर्तना संकीर्तन भगवत साक्षात्कार का सरलतम एवं अत्यंत आनंददायक साधन है यह केवल आनंद कंड है आनंद से भरपूर है कृष्ण भावनामृत कोई नीरस शुष्क या कर्मकांड के समान धर्म नहीं है कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान के पावन नामों का कीर्तन आनंद विवर होकर कीर्तन नृत्य करना कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना संत स्वभाव के भक्तों का संग करना परम भगवान की उनके अर्चा विग्रह रूप में सेवा करना शिव विग्रह की अद्वितीय सुंदरता की स्तुति करना कृष्ण भवन अमृत सिद्धांत को समझना श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा लीलाओं का श्रवण करना तथा उनकी महिमा का प्रचार करना यह निरंतर बढ़ने वाले आनंद से भरपूर है और अंततः तो हमें उस स्थिति में ले आता है जहां से हम श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन तथा उनसे प्रत्यक्ष बातचीत कर सकते इसको यदि आप विश्लेषण करें ये अनुच्छेद को तो पहला पॉइंट है इसमें मन कृष्णा का अर्थ है उसके अलग अलग अंग बताए है जो मुख्य अंग है भगवान के पावन नामों का कीर्तन तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है भगवान के नाम का कीर्तन जो की हमको भगवत धाम लेके जाएगा कलयुग कलियुगुग धर्म है तो इसका प्रतिदिन अभी हम विश्लेषण करते है प्रतिदिन यहाँ पर नंद में हमको कितना अवसर प्राप्त होता है तीन आरती में तो प्राप्त होता ही होता है बहु भीही मिलित व की सं कीर्तना सब लोग मिलकर के जब कीर्तन करते उसको संकीर्तन कहते हैं तो तीन आरती में तो प्राप्त होता ही है इसके अलावा अपने गाड़ियों में भी जितना हो सके हमको अवसर प्राप्त होता है कि उसको भगवान का नाम उच्चारण करें जोर से तो बच्चों को भी काफी अवसर प्राप्त होता है पूरा दिन छोट बहुत छोटे बच्चे वो तो लगे ही रहते हैं ऐसे नाम उनको पता नहीं है नाम है क्या लेकिन क्योंकि लगे रहते हैं तो इसलिए इसका लाभ प्राप्त होता रहता है आनंद विभोर होकर कीर्तन में नृत्य करना तो नृत्य करने का भी अवसर प्राप्त होता है किन टाइम तो कम से कम कीर्तन होता ही है एवं जो फेस्टिवल्स में होता है वो अलग तो ये सब अवसर प्राप्त होता है अभी इसमें हमको अवसर प्राप्त हुआ है अभी हम कितना ग्रहण करते हैं हमारे ऊपर इसको हम झपट लेते हैं कि नहीं झपटते हैं कीर्तन में नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं हरी नाम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं मन को उसमें लगाते हैं कि मन कहीं और घूम रहा है यह सब हमारे ऊपर है लेकिन ये अवसर प्राप्त करवा दिया भगवान ने इस प्रकार सा अवसर है तो इस अवसर को झपट लेना चाहिए हमेशा वो श्लोक याद रखना चाहिए किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता तथा अनित्यम असुखम लोकम इम प्राप्त भजस्व हाँ। मेरा भजन करो भाई अब मिल गया सब कुछ मिल गया आप तो करो ऐसा करके याद रखना चाहिए इसको हमेशा <coughs> तो कीर्तन में नृत्य करने का अवसर प्राप्त होता है और अभी तो अभी तो बड़े छोटे अलग हो गए तो अभी बड़ों को भी ज्यादा अवसर प्राप्त होगा बोलने का भी और नाचने का भी तो छोटों को भी प्राप्त होगा क्योंकि प्राय यहाँ पे हम देख रहे हैं ये चीज सुधारने योग्य है सब में मुझमें भी कि आरती के समय उच्च स्वर में हरे कृष्णा महामंत्र नहीं बोलते हैं बच्चे तो खासकर कुछ भी नहीं बोलते है और नृत्य नहीं करते हैं जो सक्षम है उनको तो जोर से नृत्य करना चाहिए जो असक्षम है उनको धीरे धीरे करना चाहिए लेकिन नृत्य तो होना चाहिए बाहु तुली प्रभु बोले बोलो हरि हरि हरिध्वनि करे लोग स्वर्ग मर्त करे बाहू उठा करके चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं प्रभु बोल रहे हैं कि बोलो हरि हरि हरि हरि बोलो तो हरिध्वनि करके सब लोग इतनी ऊंचे ऊंचे से हरिध्वनि करते हैं कि स्वर्ग मर्द सभी लोगों में उसकी ध्वनि पूजती है तो इसके पहले दिया है जीव जागो जीव जागो यहाँ पे कोट हुआ था कब तक पिशाची माया के तो आ, आ, हरे कृष्णा महामंत्र में ले के आया हूँ लेकिन तुमको मांगना पड़ेगा भगवान बोल रहे हैं कि करो हरे कृष्णा महामंत्र विधान है विधान है नित्य मधान है कीर्तन जब तक कि कंधे के मसल गए हुए नहीं है सिलेंडर ऐसा वाला सिलेंडर नहीं है <laughs> ऐसे भी हो गया चलेगा कुछ ना कुछ कारण से किंतु द्रौपदी वाला है सर <laughs> तो ये वस्तुएँ जो हमको सुधारने होगी एकदम ये सरल कृष्णा भवन अमृत सरल है लेकिन उसको जीवन में उतारना नियमित रूप से नित्य रूप से वो कठिन रहता है शुरुआत में होता है उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाती है शिथिल हो जाता है इसलिए पुनः पुनः उसको याद करेंगे तो हाँ, हाँ अच्छा ये तो बेसिक भूल रहते हैं और वापस करो यू कैन मिस इट इट इज सो इजी दैट यू कैन मिस इट इतना आसान है कि हम उसको छोड़ देंगे छोड़ सकते भूल सकते वो चीज करना है। <laughs> नाचो गाओ बजाओ और खाओ चारों म्यूजिक है डांस <laughs> <Yeah. laughs> है, है और सिंगिंग सिंगिंग डांसिंग म्यूजिक प्रसार फिर आगे आएगा फिलोसॉफी भी है उसको नहीं छोड़ना है नहीं तो ये चलेगा नहीं लंबा तो अवसर तो पूरा है यदि हम सिटी में या इस प्रकार से रहते हैं तो इसका अवसर कम प्राप्त होता है काफी कम अवसर प्राप्त होता है हमारे उससे प्रतिदिन तो नहीं होता है प्राप्त मंदिर में तो मंदिर में तो तो मंदिर में, में तो नहीं में। लेकिन जब अलग से होते हैं तब तो आप तो हाँ मना क्या मंदिर में तो, तो थोड़ी तो तो हाँ तो आमने सामने होते हैं सब पुरुष स्त्री सब आमने सामने होते हैं विचित्रेंगे और नृत्य में नृत्य में भी भी इतना उस प्रकार से नित्य नहीं ना। यहाँ पे जो ज्यादातर जो कथन आते हैं मुख्य रूप से वो पुरुष के लिए है क्योंकि अब ब्रह्मचर्य पुस्तक पढ़ेंगे तो महाराज ओपन करते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक करना वो मुख्य रूप से पुरुष उसमें उसका ध्येय है स्त्री में भी है सबको कृष्ण भावना है किंतु तो जो शास्त्र में ये सब नियम आते हैं तो मुख्य रूप से वो पुरुष प्रधान होते हैं इसका अधिक नहीं कि स्त्री पालन नहीं कर सकती है लेकिन जब लिखते हैं नियम तो उसमें पुरुष को ध्यान में रख कर के नियम लिखे जाते हैं। इसलिए कई ऐसे भी वस्तुएं होंगी जो स्त्री पालन नहीं कर सकती लेकिन पुरुष करना इसको कर्म सुधान पुरुष अपराधान्य लिखित मैं हरिभक्त विलास में बताते नगर साहब नगर सिंचन डिपार्टमेंट के द्वारा सेवा देने के बारे में ने के लिए सेवा प्रदान की उसमें बहुत संकोच का विषय बनता है क्योंकि बंगाली जो माताए होती वो, वो भी वेस्टर्न जो होती तो ध्यान नहीं वेस्टर्न माताजी वो तो वो, वो ये भी दिक्कत से बनिए भी कुछ कुछ एडमिन पुरुष बात करते हैं मैं उसमें क्या करके खर्च करता सीधे अभी अभी उस विषय में नहीं जाएंगे तो इसका अंत नहीं है हम बेसिक में रहते हैं फिर है कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना तो यहाँ पे केवल कृष्ण प्रसाद की प्राप्त होता है और कुछ प्राप्ति नहीं होता है तो इसका पूरा लाभ हम उठा पाते हैं संत स्वभाव के भक्तों का संग करना अर्थात हम किसी और भक्तों का संग करते ही नहीं है भक्तों का ही संग का पूरा लाभ यहाँ पे है इतना संग होता है कि कभी कभी तो सिर कितना पड़ रहा है। थोड़ा ज्यादा ही हो गया क्योंकि संत स्वभाव के जो भक्त है वो काटते हैं चीजें सत्सुर क्या है साजुर एवं सर क्या है संत एव <laughs> संत ही ना संत स्वभाव संत एवं सचिन ग्रंथि शांत जो मनोव्यसंग उक्ति भी ऐसी उक्तियों से जो मन को व्यथित कर दे ऐसी उक्तियों से जो संत है वो हमारे सब जो ग्रंथी है हृदय ग्रंथि जो भौतिक जगत से आ सकती उसको काटते हैं भगवत में आता है इसलिए कभी कभी संतों का संग कठिन हो जाता है यहाँ पे पूरा अवसर है उसका परम भगवान की उनके अर्चा विग्रह के रूप में सेवा करना वो भी यहाँ पे उपलब्ध है परम भगवान के अर्चा विग्रह के रूप में सेवा करते हैं यहाँ पे मंदिर केंद्र में है और तीनों आरतियों में आते हैं और मंदिरों की अलग अलग प्रकार की सेवाओं में भी भक्त लगते हैं शिव विग्रह की अद्वितीय सुंदरता की स्तुति करना तो वो भी करते हैं भगवान पर रोज दर्शन करते हैं और उनको श्रृंगार करते हैं अलग अलग उनके लिए फूल माला बनती है और इस प्रकार से उनकी सुंदरता का बखान करते हैं अलग अलग प्रकार से तो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था है कृष्णा भवन सिद्धांत को समझना इसके लिए कक्षाएं होती है भागवतम कक्षा कृष्ण भवन हम सिद्धांत को अच्छे से चर्चा करके समझना श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा तो लीलाओं का श्रवण करना शाम को लीला कथा भी होती है एवं भागवतम में भी अलग अलग, अलग प्रकार की शक्तियों का श्रवण करते ही तथा तो उनकी महिमा का प्रचार करना यह निरंतर बढ़ने वाले आनंद से भरपूर है और अंततः हमें उस स्थिति में ले आते हैं जहां से हम श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन तथा तो उससे प्रत्यक्ष बातचीत बातचीत कर सकते हैं तो ये सब व्यवस्था उपलब्ध है अभी इनका पूरा फायदा उठाना ये यदि हम करते रहते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं भगवान को साक्षात दर्शन कर सकते हैं। केवल प्रसाद रूप से नहीं लेकिन प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद दूसरी प्रकार से भी दूसरी इंद्रियों से भी भगवान का दर्शन, दर्शन। कृष्ण भवन अमृत जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का जाचा परखा तथा प्रामाणिक साधन है पहले भी बहुत लोग कृष्ण भवन अमृत द्वारा शुद्ध हुए हैं तथा इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति की है ये निश्चय होना चाहिए बहुत सारे लोगों ने प्राप्ति कर ली है ऑलरेडी बहुव ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता मन मया मेरी उपासना जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हो गई है वे समझ पाएंगे की चैतन्य महाप्रभु हमें संकीर्तन आंदोलन में जुड़ने का निमंत्रण देकर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं ऐसे लोग दृढ़ता पूर्वक इस जीवन को भौतिक जगत में अपना अंतिम जीवन बनाने के लिए कृष्ण भवन अमृत को पूरी गंभीरता से ग्रहण करेंगे सामाजिक एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी कृष्ण भवन अमृत इतना सुंदर है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक है केवल भक्ति करने से भक्तों में भी में सभी सद्गुणों का विकास हो जाता है वे दयालु सहनशील विनम्र आत्मसंमी शांत एवं सबके लिए आनंददायक बन जाते हैं कृष्ण भवन आर्थिक सामाजिक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक एवं धार्मिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भी प्रदान करता है यह कैसे होता है इस बात की जानकारी शिल प्रभुपाद की पुस्तकों में विस्तार से वर्णित है अतः हर विवेकशील व्यक्ति को तुरंत कृष्णा भवन तन मन धन से स्वीकार करनी चाहिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कई बार यदि विश्वास नहीं रहता है ये तो पता नहीं है कि नहीं कृष्ण भी है कि नहीं या कृष्ण है तो उनकी ये पद्धति भी क्या लेके जाएगी कि कोई और पद्धति है कैसे है ऐसे डाउट उत्पन्न हो सकते हैं संशय उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन इन सभी संशयों को छेदन करके कृष्ण भवन की प्रक्रिया को चालू रखना चाहिए इससे लाभ तो होता ही है कोई सोचेगा कि मैं पूरा जीवन हरे कृष्ण हरे कृष्ण करता हूँ मृत्यु के समय बता दिला कृष्ण जैसी कोई वस्तु है ही नहीं तो मेरा क्या होगा तो इसके लिए उत्तर है पूरा जीवन हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं तो इसमें से जो भी जो वस्तु है इसमें से कुछ समस्या वाली तो है नहीं उल्टा लाभ ही दे रही है सभी प्रकार से मानसिक रूप से भी हम पूरे डाउन नहीं हो रहे इसमें आत्मा है भगवान है ये सब विचार भी मानसिक रूप से स्थिर रखता है सामाजिक रूप से स्थिर रखता है व्यक्ति को अच्छा खाते हैं अच्छा नाचते हैं तो ये सब चीजें तो है क्या चिंता क्या है नहीं भी हुआ तो हम हमारा तो ये जीवन तो ऐसे ही अच्छा ही गया भगवान नहीं भी हुए कृष्ण तो भी हमारा ये जीवन तो अच्छा ही गया इस प्रकार से हम सोचते थे उससे एक एक लाख रुपए महीने कमा करके भी कुछ इतना अच्छा जीवन नहीं था इतना बिना कुछ कमाए हैं तो ये जीवन तो अच्छे से ही गया अब ये सोचो यदि कृष्ण हुए तो ये पालन नहीं किया अंत में कृष्ण निकले तो तो क्या होगा तो तो और खराब होगा जीवन तो इसलिए इस प्रकार से कुछ भी स्थिति में कृष्ण भवान को पकड़ के रखना ही बुद्धिमानी है ये भी यहाँ पे हर एक स्तर पे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो यह बुद्धिमानी है इसको पकड़ के रखना कृष्ण भवान इस प्रकार से छेदन कर सकते सभी संशयों का अभी कल से हम आगे बढ़ेंगे आधार है गुरु साधु और शास्त्र तो इस विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे थोड़ी गति से बढ़ेंगे कल कोई प्रश्न है इस विषय शिल प्रभु आज की जा रही भक्ति विकास महाराज गुरु महाराज की जा है